हम प्रथम सभी मिलकर के सर्वव्यापक प्रभु की भावना बनाएंगे मन में इस समय जो भी सांसारिक विचार चल रहे हैं उन सभी विचारों को धीरे धीरे शांत कर दें सर्वान्तरिया में परमात्मा हमारे मन के अंदर विद्यमान हमारे प्रत्येक चेष्टाओं को जान रहे हैं इस भावना के साथ अत्यंत सजगता के साथ प्रभु के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण श्वास भरे सम्मान के योग्य है विध्वजन मातृशक्ति क्षीरार्थी मानुभाव, आगंतुक महानुभाव हम सभी जीव परमेश्वर की द्वारा प्रदत्त इस सृष्टि को भोग रहे हैं किंतु इस भोग के पीछे जो उद्देश्य है किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमें इस भोग रूपी की सृष्टि को प्रदान किया है इसके प्रति हम में से बहुत थोड़े लोग ही सक्रिय रहते हैं जानने का प्रयास करते हैं हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए हमें कि इस प्रकार के वातावरण के अंदर जिसमें स्वयं ईश्वर ने वेद के माध्यम से सृष्टि के प्रयोजन को बताने बताया है उसका हमने श्रवण किया हम श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं यह सामान्य बात नहीं है आपको लगता होगा कि वेद तो सभी पढ़ते हैं या सभी पढ़ते हैं वेद सबके अवसर मिलता है सौभाग्य मिलता है वेद के स्वाध्याय नहीं मिलते तो जब हमको यह प्राप्त है या सौभाग्य फिर भी यदि कोई ऐसा समझे वो अतृप्त रहे असंतुष्ट रहे खिन्न रहे दुखी रहे तो वह कैसा मनुष्य है उसको बुद्धिमान कहेंगे निश्चित रूप से वेद हमारा मार्गदर्शक है वेद हमारे लिए श्रवणीय है एक सूत्र आता है श्रोत छंदो जीते जो छंद अर्थात वेद मंत्रों का अध्ययन करता है उसको श्रोत कहते हैं। कई लोग अपने सरना में श्रोत्रिय रखते हैं श्रोत्रिय सुनने की इच्छुक सुनने की इच्छुक तो सभी बहुत कुछ हम सुनना चाहते हैं लेकिन श्रोत्रिये पारिभाषिक शब्द है जो वेद के छंदों को सुनने की इच्छा करे वेद के मंत्रों को जो सुनने की इच्छा करे सुनना चाहे उसको श्रोत्रिय कहते हैं तो वेद का महत्व बहुत अधिक है एक श्लोक इस प्रकार है यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक ब्रह्मा च वेदी वेद किमन शास्त्र तस्मा प्रथमेतदी श्रवणे अधिकार। वेद की कितनी महत्ता है इस श्लोक में प्रतिपादन किया गया है अर्थात वेद वेद वेद में जो कहा गया है उसमें वो अच्छी प्रकार से सदनम बैठ बैठा हुआ है बैठता है अर्थात उसको अधिकगत करता है और ब्राह्म्या ब्राह्मी तृतीय व्यक्ति में ब्राह्म्य बनता है ब्रह्म से संबंधित अर्थात अथवा ब्रह्म में जो होने वाला है ब्रह्म में क्या है ज्ञान है छंद है ऋचाय हैं तो उन ऋचाओं के द्वारा ब्राह्म्या सवेद उस ऋचाओं के द्वारा जो ब्रह्म के द्वारा कृत है ब्रह्म से संबंधित है उसके द्वारा जो जानता है वेद वेदा मतलब जानता है वेद अभी वेद किमन शास्त्रम जो उसको अध्ययन करता है उसके समक्ष दूसरे शास्त्र तुझ है कुछ भी नहीं है इसलिए जो विद्वान होते हैं जो धीर होते हैं जो महापुरुष होते हैं प्रथम वेद का अध्ययन करते हैं अब कोल्टा लगेगा वेद अध्ययन करने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं लेकिन हमारे प्राचीन परंपरा है कि जब बालक गुरुकुल में जाता है उपन संस्कार किया जाता है उसके बाद उसको वेद को पकड़ा दिया जाता है वेद पाठी बनता है इसका प्रमाण है हमारे आश ग्रंथों में ब्राह्मणों निष्कारणों षंगो वेद और बिना ननो नच के बिना कुछ सोचे विचारे जो षडंग है वेद सहित छह अंग है इनका अध्ययन करें तो प्रारंभ से ही वेद का अध्ययन करने का विधान है वेद को समझने के बाद व्यक्ति इतना परिपक्व हो जाता है कि वह कभी भटक नहीं सकता वह अज्ञान उसमें प्रविष्ट हो नहीं सकता इसलिए बाद में भले तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अन्य शास्त्रों को पढ़े लेकिन तस्मात प्रथम एक तथा अधित्य विद्वान इसीलिए जो विद्वान बनना चाहता है अथवा विद्वान व्यक्ति है वो पहले वेद को पढ़े तब वो विद्या को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद शास्त्रान्तरस्य से भवती श्रवण अधिकारी उसके बाद अधिकारी बन सकता है बनता है कि भिन्न शास्त्रों को भी पढ़े को पुष्टि करने के लिए विश्लेषण करने के लिए अन्य शास्त्र बढ़े ताकि जो संसार के अंदर अज्ञानी पाखंडी लोगों के द्वारा मतलब सिद्धि के लिए जो अनाथ अनार्ष ग्रंथ अनाथ शास्त्र रचे गए हैं उनका खंडन कर सके समझ में आई बात दूसरे जो अनाश ग्रंथ हैं उनका खंडन करने के लिए दूसरे अन्य ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी बने श्रवण करने के अधिकारी बने कब जब वेद को समझ ले तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद को समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की ऋषि शैली से जो ब्रह्मा से लेकर के जयमिनी मुनि पर्यंत ऋषि परंपरा चली आ रही थी जो मध्यकाल में लुप्त सी हो गई थी उसी को पुनर्जीवित करते हुए बहुत सारे ग्रंथ लिखे उसमें से एक जो आध्यात्मिक परक अर्थ जिसमें किया है जो श्रद्धालु है जो ईश्वर विश्वासी है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिसमें बहुत सारी प्रार्थना दी गई है आध्यात्मिक प्रार्थना दी गई है उस पुस्तक का नाम है आप सब आप में परिचित होंगे इस में। इस पुस्तक पुस्तक के प्रति तो का मतलब है जिसके द्वारा आर्य लोग, आर्य तथा श्रेष्ठ लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रति विनित होते हैं नम्र होते हैं भक्ति को प्राप्त होते हैं तो उसका उस ग्रंथ का नाम भी भी इस इसके दो प्रकाश प्रकाशक है प्रथम एवं द्वितीय प्रथम प्रकाश के मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया जो कि ऋग्वेद से आया हुआ है प्रथम मंडल दूसरा अध्याय सातवां सूक्त 19वां मंत्र विष्ण कर्माण पश्यत ये इन्द्रस्य युज सखा इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर जो कि विष्णु रूप है उनको संबोधन किया जा रहा है कि विष्णु हे व्यापक ईश्वर सर्वव्यापक ईश्वर कर्माणि पश्यत परमेश्वर के कर्मों को देखो जो कि विष्णु स्वरूप है विष्णु का महर्षि दयान सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में सत्या में किया है विष्णु व्याप्तो धातु से नु प्रत्यय लगा करके विष्णु शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ किया है कि वेवेष्टि व्यापनौती चराचरम जगत इति विष्णु जो चर और अचर जगत है यानी जो चलने फिरने वाले जगत के अंदर प्राणी हैं और जो न चलने वाले हैं जड़ हैं तो उन सब, सब पदार्थों में जड़ चेतन पदार्थों में जो अच्छी तरह से सब ओर से व्याप्त है आच्छादित है आविष्टित है उसको विष्णु कहते हैं केवल आच्छादित नहीं है विष्णु का अर्थ में क्रिया जुड़ी हुई है इसमें उन सब पदार्थों को जो कि चर और अचर रूप में इस जगत में देखे जाते हैं उनको बनाया है और बनाने के साथ साथ उसमें मौजूद है विद्यमान भी है तो इसलिए विष्णु का अर्थ सृष्टिकर्ता भी कर सकते हैं यही भाव इसी को ध्यान में रखते रखते हुए महर्षि जी ने दस नियम के दूसरे नियम में ईश्वर के अनेक नामों में अनेक स्वरूप में से एक स्वरूप बदलाया ईश्वर करता है तो सृष्टिकर्ता दो प्रकार से हम संसार में देख सकते हैं मुख्य अर्थ तो परमात्मा में घटता है परंतु जो गौण अर्थ है जिसमें कर्तृत्व है वो हम जीवात्माएं भी थोड़ा सा भेद इन दोनों में है ईश्वर सृष्टि करता और हम जीवात्माएं भी सृष्टि का मतलब उत्पन्न करना बनाना तो हम भी तो बनाते हैं सृजन करते हैं हम क्या बनाते हैं कुम्हार क्या बनाता है घड़ा बनाता है लोहाकर क्या बनाता है लोहा से बनी हुई चीजें बनाते हैं क्या बोलते तो हैं उसको खनित्र आदि लोहे बहुत सारे लोहे की चीजें है ये भी लोहा इत्यादि तो जो लोहाकर है वो सृष्टि करता है जो चित्रकार है वो भी चित्र आदि बनाता है तो बहुत सारे हैं किसान है खेती करता है वो भी कुछ बनाता है मकान बनाने वाला मकान बनाता है कि सब लौकिक जो जीव लोग हैं ये सृष्टि को करने वाले हैं लेकिन इनकी जो सृष्टि सृष्टिकर्तृत्व है और परमात्मा की जो सृष्टि सृष्टिकर्तित्व है दोनों में भेद है ये जो सांसारिक हैं हम मनुष्य लोग हैं हम जो बनाते हैं किसी चीज को तो एक सीमा में बंद करके बनाते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी तो पहले ही बनी हुई थी जो बनी हुई वस्तु तो मिट्टी थी उसको लेकर के एक उसमें पानी आदि डाल करके एक घड़े का रूप दे दिया उसके बाद उसका संबंध समाप्त अर्थात सृष्टिकर् लौकिक कर्ता जो है वो उनका संबंध उन वस्तुओं के साथ क्षणिक होता है थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन परमात्मा के जो सृष्टिकर्तृत्व है वो क्षणिक नहीं है नित्य है वो बना करके साथ साथ उसको धारण भी किया हुआ है उसमें वो विद्यमान भी, भी है तो ये अंतर हमको देखना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि कई ऐसे संप्रदाय हैं कई ऐसे विचारक हैं जो परमात्मा को निष्क्रिय मानते वो केवल साक्षी भाव से देख रहा है वो कुछ नहीं करता कोई बनाता ही नहीं कुछ भी बस देख रहा है तो यदि उनकी बात को हम स्वीकार करें कि सृष्टि कर्तृत्व यानी कर्तृत्व नहीं है वो निष्क्रिय है तो क्या होगा निष्क्रिय कौन होता है जड़ होता है तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को जड़ स्वीकार करेगा नहीं करेगा हम भी उस उससे अधिक प्रभावित होते हैं जब हम किसी सुंदर वस्तु को देख करके यह कल्पना करते हैं कि इस वस्तु का बनाने वाला कोई होगा हमें नहीं पता वस्तु अच्छी है व्यवस्थित है आकर्षक है हमें सुख दे रहा है जैसे कोई चित्र है अच्छा सा सुंदर मूर्ति है अद्भुत है और हमने कभी नहीं देखा उसके बनाने वाले को तो क्या इच्छा होती है क्या कल्पना मन में आता है कि इसका कोई है लेकिन जब हमें ये पता चले उसके बारे में हमने वर्षों से सोच रखा है कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा और जब ये ऐसा हमें बताया जाए कि इसका इसकी कर, इसका कर्ता तो कोई है नहीं मतलब जड़ है इसका कर्ता कोई है नहीं तो उस समय हमको कैसा लगेगा जब हम वर्षों से उत्साहित है उत्सुक है कि उस व्यक्ति को मिले उसको धन्यवाद दें कृतज्ञता प्रकट करें और जब अंत में यह पता चले कि वो तो कोई है ही नहीं अस्तित्व विहीन है तो कैसा लगेगा झटका लगेगा नहीं लगेगा तो यही स्थिति ईश्वर में भी घट घटती है इतने सुंदर सृष्टि बना रखी है और हम रोज इसका सुख ले रहे हैं इसका उपभोग कर रहे हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी खोज करते हैं वैज्ञानिक केवल भौतिक भौतिक वस्तुओं के ऊपर खोज करने वालों को नहीं कहा जाता वैज्ञानिक जो होते हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी जो खोज करते हैं उनको कहा जाता है तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो उनकी खोज करते हैं विशेष रूप से और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा परम परमात्मा वास्तव में सृष्टि करता है उसके अंदर कर्तृत्व तो है वो निष्क्रिय नहीं है और वो वेद के मंत्रों से भी प्रमाणित करते हैं ये मंत्र प्रमाण है आगे कहा विष्णु कर्माणी पश्चात उस कर्ता परमेश्वर के कर्मों को देखो उसके कर्म कितने हैं और कैसे हैं, और हमको देखना कैसे है परम परमेश्वर की जो कर्म है वो अनंत हैं, हम गिन नहीं सकते असंख्य हैं, तम तो इन्ह पिता वसो माता शतक क्रत हो शतक क्रत कहा शत का अर्थ सैकड़ो नहीं हजार नहीं असंख्य निघंटो के अंदर शत का शत शब्द अर्थ में आया है तो असंख्य कर्म को करने वाला है तो उसके कर्म बहुत सारे हैं जो हम गिन नहीं सकते और वे कर्म बहुत से ऐसे हैं जो स्थूल है और बहुत से कर्म ऐसे हैं जो सूक्ष्म हैं कुछ बड़े कर्म हैं कुछ छोटे कर्म हैं कुछ हमारे समझ में आते हैं कुछ कर्म कुछ कर्म हमारे समझ में नहीं आते हैं उन सभी कर्मों को हमको देखना है उन कर्मों को देखेंगे तो क्या होगा तो कहा ब्रतानी पर्ष्प इससे क्या होगा उसमें कुछ नियामक नियम हैं जब कोई व्यक्ति ईश्वर के कर्मों को ध्यान से देखता है बुद्धिपूर्वक देखता है तो कुछ नियम उसमें पते, पता चलता है और उन नियमों को जब जानता है तो उससे क्या होता है व्रतानी पश् अपनी जो व्रत हैं उनको सिद्ध कर लेता है सिद्ध करने में सफल होता है अपने व्रत क्या है महर्षि जी लिखते हैं व्रत का अर्थ ब्रह्मचर्य आदि व्रत तथा सत्य भाषण आदि व्रत ये है हमारा व्रत आदि शब्द है ब्रह्मचर्य आदि तो आदि शब्द से क्या लेंगे चार आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास तो आदि शब्द से ये भी गृहित हो जाएंगे तो ये चारों के चारों जो आश्रम है ये व्रत है इनमें होता क्या है आश्रम का मतलब जिसमें असमता श्रम भवती अर्थात सब और से सब प्रकार से जिसमें श्रामी श्रम है जिसमें विराम नहीं है विश्राम नहीं है तो ये चार आश्रम है ये व्रत रूप है इनमें हमको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है तो वो जितने भी नियम है उनको ठीक ठीक पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है कैसे ईश्वर के कर्मों को ध्यानपूर्वक देखने से जो नियम पता चलता है उन नियमों की सहायता से हम अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ हो पाते हैं आगे कहा इंद्रश्युज सखा क्यों ईश्वर के कर्मों को ईश्वर के ही कर्मों को हम क्यों देखें और उससे हम अपने व्रतों को क्यों सफल कर पाते हैं तो इसका उत्तर है कि इंद्रश्य युद्ध सखा क्योंकि जो हम जीव हैं इंद्र कहते हैं जीव को आप सुन आपने सुना होगा इंद्र शब्द किसी देवता देवता का नाम है जो स्वर्ग में रहता है लेकिन इंद्र शब्द जो पौराणिकों में प्रचलित है जो किसी स्थान विशेष में इंद्रलोक में रहता है इसका राजा है उसको इंद्र कहते ऐसा नहीं है हम जीवात्मा ही इंद्र हैं, क्यों क्योंकि हम जो इंद्रियां हैं, उनको चलाते हैं उसका मालिक है इंद्रकार्थ राजा और महर्षि पाणिनी जी के अष्टाध्यायी के अंदर एक सूत्र आया बहुत लंबा सूत्र है उसमें एक भाग है इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रलिंगम इंद्रियम लिंग कहते हैं पहचान को संकेत को तो जो इंद्रियों को चलाता है इंद्रियां जिसके पहचान पहचान के कारण है जिन इंद्रियों से आत्मा पहचाना जाता है जो इंद्रियां हैं चेष्टा कर रही हैं आंख है कान है इत्यादि इत्यादि तो इससे पता चलता है ना कि आत्मा है जो ये माइक है इसके आंख कान है क्या इसकी इंद्रियां है क्या तो इसमें कोई इंद्र नहीं है तो जिस इंद्रियां जिस जिससे जिसका सं, संकेत करते हैं चिन्ह है पहचान है उसको इंद्र कहते हैं तो, तो इंद्र जो जीवात्मा है उसका इंद्रस्य से युज सखा सबसे श्रेष्ठ सबसे योग्य सबसे उत्तम कोई सखा है कोई मित्र है कोई साथी है तो वह है विष्णु परमात्मा क्योंकि विष्णु परमात्मा जीवात्मा का सबसे योग्य सखा है इसलिए उसके कर्मों को यदि कोई ध्यान से देखे विचार करे उनके नियमों को जाने तो उसके व्रत निश्चित रूप से सिद्ध हो सकते हैं पूर्ण हो सकते हैं अन्यथा नहीं। हम लोग में भी देख सकते हैं हम किसका अनुकरण करते हैं किसके कर्मों को देखते हैं जो हमारे लिए आदर्श है गुरु आचार्य माता पिता ऋषि मुनि इत्यादि जो भी हमारे समक्ष आदर्श हैं उनके कर्मों को उनके कृतियों को देखने का देखने की इच्छा होती है जिज्ञासा होती है और उनके उससे हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति इस इस प्रकार से उसका जीवन है उसके ये ये नियम है जैसे हमारे समक्ष महर्षि दयानंद जी के जीवन है वो कैसे रहते थे कैसे विचारते थे कैसे लिखते थे उनकी दिनचर्या क्या होती थी उससे हमको पता चलता है वो तो दूर की बात हम अपने अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस हमारे एक दुनिया है अपनी तो उसमें भी जो हमारे लिए आदर्श है हमारे लिए अच्छा है तो उसको हम ज़्यादा उसके कर्मों को देखते हैं अभी आप लोग इस शिविर के अंदर भी भिन्न भिन्न कमरों में रह रहे हैं विभिन्न लोगों के साथ रह रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे हर प्रकार के लोग मिलेंगे लेकिन हर किसी के कर्मों का आप अनुकरण नहीं करना चाहेंगे उसी को देखेंगे ये ठीक समय पे घंटी लगते ही उठ जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि मुझे भी करना चाहिए तो आपका जो व्रत है उससे उस व्यक्ति से उस पास वाले पड़ोस वाले जो आदर्श है मित्र है उससे आप प्रभावित हो रहे हैं और उसको करम, उसके कर्मों को देख करके अपने व्रतों को सिद्ध करने में समर्थ हो रहे हैं तो प्रस्तुत मंत्र में परमपिता परमेश्वर जो कि विष्णु अर्थात सृष्टि करता है और उसके साथ साथ इस सृष्टि को पोषण भी कर रहा है और साथ में विनाश भी कर रहा है ये तीनों क्रियाएँ निरंतर चल रही है सृष्टि होना पालन होना और विनाश होना इसमें कोई स्थिरता नहीं है कोई दीवार नहीं है कोई विराम नहीं है ये निरंतर तीनों साथ साथ चल रहे हैं हर क्षण हमारे शरीर के अंदर भी उत्पत्ति हो रही है और कुछ क्षण रहते हैं फिर उसके बाद नष्ट हो जाते हैं और ये प्रक्रिया चलते चलते एक समय ये पूरा ही नष्ट हो जाएगा फिर दूसरा तैयार हो जाएगा तो इस कारण से परमात्मा को विष्णु कहा है ये तीनों क्रियाएँ करता है तो वह हमारे लिए युज्ञ सखा है योग्य सखा है उसके कर्मों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो बहुत सारे नियमों का परिचयन होता है उन नियमों की सहायता से हम अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास आदि व्रतों को अनुष्ठान करने में सफल होते हैं समर्थ होते हैं तो बहुत ही सावधान हो के हमें इन मंत्रों को ध्यान अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध कर सकें और ये क्रम यही रहेगा जैसे शास्त्र में बताया तो समय के अनुसार ही मैं वाणी का विराम देता हूँ